फाइव एफ मैं खेल रहा हूं मैं खेल रही हूं तू खेल रहा है तू खेल रही है वो खेल रहा है ये खेल रहा है वो खेल रही है यह खेल रही है हम खेल रहे हैं हम खेल रहे हैं तुम खेल रहे हो तुम खेल रही हो आप खेल रहे हैं आप खेल रही हैं वे खेल रहे हैं ये खेल रहे हैं वे खेल रही हैं, ये खेल रही हैं बच्चे मैदान में खेल रहे हैं मैं टीवी देख रहा हूँ। लड़कियां गाने गा रही हैं तुम यहां क्या कर रही हो क्या आप सो रही हैं मैं सितार बजा रही हूं मैं नहीं खा रहा वो कुछ नहीं कर रहा लड़कियां नहीं सो रही मैं, मुझ तू तुझ वो यह उस इस, हम हम तुम तुम आप आप, वे ये उन इन, सुनीता उससे खरीद रही है मैं यह किताब तुमको देता हूं वो गाड़ी अच्छी है उसमें कोई खराबी नहीं है क्या किस क्या किन कौन किस कौन किन पैसे कौन चाहता है ये कौन है, कौन पहनते हैं तुम किससे पैसे चाहते हो ये कमीजें किनके लिए है? ऊपर क्या है ऊपर मेरा कमरा है यह सब क्या है ये कुछ किताबें और पत्रिकाएं हैं। यह है शीशा किसके लिए है यह है शीशा मेरे कमरे के लिए है ये शीशे किन के लिए हैं ये शीशे सब कमरों के लिए हैं ये क्या किताब है तुम क्या किताबें पढ़ते हो किस किताब में ये कहानी है किन किताबों के लिए तुम पैसे चाहते हो ये शहर इस शहर में वो किताब उस किताब में ये लड़के इन लड़कों से वे दुकानें उन दुकानों से राम शेखर को किताब दे रहा है लोग दीपावली में बच्चों को मिठाई बांटते हैं वो अपनी मां को पत्र लिख रहा है मैं उनको अपनी तस्वीरें दिखा रहा हूं वो छोटे बच्चे को देखता है रमेश अपनी बहन को सुला रहा है सुनीता गोपाल को गली में देखती है वो मुझको बुला रहा है मैं रोज उसको देखता हूं हमको नहीं सुनते मैं इस किताब को पढ़ रहा हूं अगर उसको कोई फिल्म अच्छी लगती है तो वो उस फिल्म को कई बार देखता है मुझको मुझे, मुझे। तुझको तुझे उसको उसे इसको इसे हमको हमें तुमको तुम्हें आपको आपको उनको उन्हें इनको इन्हें किसको किसे किन को किन्े वो मुझको बुला रहा है वो मुझे बुला रहा है मैं रोज उसको देखता हूं मैं रोज उसे देखता हूं पिताजी हमको नहीं सुनते पिताजी हमें नहीं सुनते मुझको मिठाई पसंद है क्या तुमको वो लड़की पसंद है मुझे मिठाई पसंद है क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है मुझको किताब चाहिए शेखर की कमीज चाहिए आपको क्या चाहिए मुझे लगता है मुझे वो लड़की अच्छी लगती है उसको बीस रुपए जेब खर्च मिलता है उसको बीस रुपए तनख्वाह मिलती है मुझे वह रोज दुकान पर मिलता है अच्छी कमीजें कहा मिलती हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, आठवां नौवां, दसवां पहला घर सुंदर है दूसरी किताब अच्छी नहीं है वो पांचवी कक्षा में है यह ग्यारहवीं मंजिल है आज महीने का पंद्रहवा दिन है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम